क्लास है और मैं काफ़ी ऑर्गेनिक की जो रिटेल्स दुकाने है दुकानें हैं या जो डिफरेंट लोग इस आ, इसके बिजनेस में इन्वॉल्व है उनके साथ काम करता हूं और आ, मैंने इससे पहले यूरोप में भी काफ़ी टाइम बिताया था ऑर्गेनिक किसानों के साथ तो जो आज की थीम है आ, कि जैविक खेती किसी भी तरीके से कम नहीं है और मैंने क़रीब दस लोगों के साथ जो कंज्यूमर है जो हमारी चीज़ों को ऑर्गेनिक चीज़ों को इस्तेमाल करता है दस हज़ार या बीस हज़ार ही हो गए होंगे इनके साथ मेरा सात आठ साल तक लगातार उनसे बातचीत होती थी उनको क्या समस्याएं आती है क्योंकि मैं उनकी प्रॉब्लम हैंडल करता था तो उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम आती थी जब भी कोई किसान या फिर मैं किसानों से खरीदता भी था तो एक जब भी एक किसान होता है जो मेरे को ये आके कहता है कि यार मेरे पास आलू है या अगर कोई बंदा मुझे कहता है कि मेरे पास गेहूँ है और इसी की कंपेरिजन में अगर मेरे पास चाहे वो एक किसान आए चाहे किसानों का ग्रुप आए अगर वो मुझे पांच चीज़ें एक साथ देते हैं तो ज़्यादातर रिटेलर उस पांच आइटम जो एक साथ दे सकता है उनको लेते हैं तो अभी किसी साइंटिस्ट ने ही ये आइडिया दिया भी था कि आप अगर ग्रुप बना के ज़्यादा प्रोडक्ट्स को क्लब कर सको जैसे फलों की एक कैटेगरी हो गई सब्जियों की हो गई या फिर जो बाकी के अनाज है मैं अभी ईवन ये लिस्ट भी देख रहा था तो ज़्यादातर एक सरसों हो गया गेहूं हो गया या एक दो दालें हो गई तो आप ग्रुप में अगर काम करोगे तो आपको मार्केट से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और इस कोरोना के बाद ऑर्गेनिक के प्रति जो लोगों का रुझान है मैं दिल्ली में आठ साल काम किया और मैं अभी भी कर रहा हूँ और अभी तो मैं बल्कि कुछ और शहरों में भी जैसे चेन्नई बेंगलोर उधर जो दक्षिण भारत की तो बस लास्ट दक्षिण भारत के रुझान बहुत अच्छा है तो प्लीज़ आप बहुत अच्छी दिशा में हो आगे बढ़िए थैंक यू नमस्ते के की तरफ से एक अनाउंसमेंट है वो करेंगे और उसके बाद उसके बाद की बात